श्री श्री रामकृष्णकथात्र परेद प्रवृत्तिवृत्ति वीरानंदय उपदेश नवृत्तिरवीयस हिरानंद्री प्रभो पादे हस्त संवाहन कौती समी महोदय उपब अस्त लाटू तथा अनेक भक्ता अति प्रकोष्ठ अंतरा अंतरा आग्छ शुक्रवासर एप्रिलसों दिवस षडशीतुतरअाद शतमें ख्रीस्टवर्षे अदय गुड फ्राइडे दिवस वेलाप्रा दिववादन जाता हैंद अब अन्न प्रसाद प्राप्त श्री प्रभो एक अभवत यदीरानंद अतिेतानंद पादेहस्त संहन कुर प्रभु आलपति तन्मष्टवचन तया तथा संस्मृत वदनम बाव बोधय श्री प्रभु अस्वस्थः वैद्य सर्वदा निरीक्षत हिरानंदव चिंत कैद्यश्वास निश्चिंत बालक श्रीरामकृष्ण महोदय प्रति वैद्य विश्वास कुत सरकार अर्थ वैद्य अवदत आरोग्य न भविष्य हीरानंद पर उग कथम योदय हीरानंद प्रति जानराल अत्मक न चिंत तत्शरीक्षा भक्त महानिदाघ मध्यान्हस्खस यवनिकंबिता अस्त हींद उत्था यवनिका उत्तमेण लंबी श्री प्रभु पश्य श्रीरामकृष्णानंद प्रति तह पादयुतक प्रेशय तत पाद युतक श्री हिरानंद उतवा तत्सज पादयुतक्री प्रभु सारा राजजेत अतः श्री प्रभु स्मयती स यहाँ पादयुतक प्रेशयती हीरानंदोजन सम्यक न जात ओदन किंचित तंडुलायते स्म श्री प्रभु शुवा अत्यं दुखि जाता अपि च वारं वारं तं वदति अपि उपहारं स्वीकरिष्यसि एतावती पीडा अल्पितुम् आलपितुं न शक्नोति तथापि पुनः पुनः जिज्ञासते पुनरपि लाटुं पृच्छति युष्माभिः अपि किं तत् ओदनं भक्षम् आसीत् प्रभु कटौ वस्त्रं धारयितुं न शक्नोति प्रायो बालक इव दिगम्बरः सन् एव वर्तते हीरानन्देन सह द्वौ ब्रह्म ब्राह्मभक्तौ समागतौ अतो वस्त्रकम आकर्षते श्रीरामक हिरानंद प्रति वचने स्खलते यूय कि असभ्य ब्रूथ हीरानंद तेन भव किं भालाक श्रीरामकृष्ण कि ब्राह्मक्त प्रियनाथं प्रति अंगुीन निर्देश कृवा असौ ब्रवीति हीरानंद इधं प्रस्थ प्रस्थाननमतिक्यति दैक दिना कलिकतायां उषिवा पुनः सिंधुदेश गति वृत्ति अस्त संवादपत्र संपादक चतुतराष्टादशतम ख्रीटवर्ष तो वर्षचतु यतवातापत्र सिंध टाइमसा सिंध सुधार हींदीतुतरअष्टादश्रृष्टवर्षे बी एपाधि प्राप्त हेरानंद सिंधुवासी कलिकतायुक्तक सर्शन तथा तेन सह सर्वदा आलाप कौती स्म प्रभो श्रीरामकृष्ण से समी कालीट्यं अतरा अतरा आगम्य तिषति स्म हीरानंदृत्ति व्रीरामकृष्ण हिरानंद प्रति त्र नगर हिरानंद हिरानंदसहां अह तू नास्पर कोपी अन सकलकर्मी वृत्ति स्वीकर श्रीरामक कियेत लीरानंदसहां एक सकल कर्मसु वेतन स्वल्पम श्रीरामक कियरानंदो हस प्रवृत्त श्रीरामक अत्र ठो हिरानंदी वर्तते श्रीरामक सियात्कर्मण ही अस्ति, हीनंद तुषिमस्तरानंद किंचि आलापा परम प्रस्थाननमतिवीतवा श्रीरामकृष्ण कदा आयासी हीरानंद पर सोमवास देश याम सोम प्रातः साक्षात्म चुर्वश्छेद मास्टर मटर नरेन्द्रशरद प्रभृत मटर्मोदय श्री प्रभुसमीपे उपीरानंद सद्य प्रस्थान श्रीरामकृष्ण मटर्मोद प्रति अत्युतमो नवास्टर्मोदय आं आर्य अतिमर स्वभाव श्रीरामकृष्ण अवदत एकदशकोषा क्रोशा तब्ट तब्दूरस्थों दशुम आगता मास्टर महोदय आम आर्य अत्यंतति नासी चेद ना रामकृष्ण महती इच्छा मददेश नएत मटर्मोदयमने महां क्लेशो भै्यतिल यान चुपची सी श्रीरामक उपाधित्र मटर्मोदय आम आर्य श्री प्रभु किंचितित् श्रा जा विश्राम स्वीक्य श्रीरामकृष्ण मास्टर्मोद प्रति वातायन पाखी इत्यम याष्ठंडद्वय उन्मोचय तथा कटम विस्तरय श्री प्रभुखे अर्थ सपर्व वातायन कपाट सेयक्कांडदय उन्मोचित वदती अभी चत्यापत शह्योपरी कट विस्तर वहोदय विजति श्री प्रभो किंचितिथा सगता श्रीरामकृष्ण किंचितिद्द निद्रान मटर्महोद प्रति अद्रा न जाता मटर्मोदय आर्य किंचितिद अभवत नरेन्द्र शरद तथा मटर्मोदीच निशा प्रकोष्ठ से पूर्व दिशा आलप्र कि आश्चर्य एतावती वर्षा अधीत्य अ विद्या नवती कथम लोका वजती ये दिवद दिना साधनमकर्भों भ्यतिरलाभ किम अनायासद प्रति तब शाति मटर्महाशय जाता शाति मू न जाता मटर्मोदय तरी तवया वर गोभ्य देय आवाम आवामजगृम ग्छाव यद्वा आवाभ्याजगृह गया चोभोज्य दीयता हाष्यम नरेन्द्र सहास्यमेंद्यानम परमहंसदेव शुतवा शुण्व अहसत